पतया चित्ता थारी थारी का प्रशा आ युर्वेद के चीस संस्था वर्ग बाय That's a good one last year. can you come fast now please सर्वथा संदेश को प्राप्त नहीं होता ऐसा तुम जानो। ज्ञानो हवा मनुष्य जो लोग सर्वव्यापक न्यायकारी सर्वज्ञ सनातन सर्वात्मा सब के दृष्टा परमात्मा को जानकर सुख दुख और हानिभा में अपने आत्मा के समान सब प्राणियों को कर, बनते हैं वे ही रोग को प्राप्त होते हैं इसी वे स्व है सज्जनों अभी आपने तेज मंत्र की व्याख्या सुनी व्यक्ति संशय से संदेह से रहित कैसे होता है मोक्ष को प्राप्त कौन व्यक्ति कर सकता है इस बात को विशेष रूप से कहा तू यू सर्वाणी भूताएं तो व्यक्ति सभी भूतों प्राणी अ प्राणी हम जीवात्माएं भूत हैं हमारा नाम भी भूत है और जो पृथ्वी जिन अग्नि वायु आकाश आदि भौतिक पदार्थ हैं इनका नाम भी भूत है कहीं कहीं दोनों का ग्रहण होता है कहीं कहीं एक का ग्रहण होता है ये के है प्रकरणे अनुसारो तो सर्वाणि भूतानि प्राणियों भूतो आत्माओ प्राणयो सी प्राणो आगे क्या था? हाँ यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मन एव आत्मन एव अनुपश्य सभी भूतों को परमात्मा में देखता है और आज ग्रह अनुपश्य तो अनुपश्यती के ऊपर ध्यान देना है क्या करेंगे सभी भूतों को ईश्वर में देखता है यही होगा ना क्योंकि यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मन एवं अनुपश्यति, तो सारे भूतों को जो है वो ईश्वर में देखता है। और आगे कहा सर्वाभूते सु आत्मानं न अभि सी जडो में और चेतनों में परमात्मा को देखता है अब अयकालो व्याप्य और व्यापक का बतलाया सम्बन्ध बलाया च व्याप्य और व्यापक का ज्ञान क्यों व्यक्ति सभी भूतों को ईश्वर में देखता है और सभी ईश्वर को सभी भूतों में देखता है सब देखता है अनुपस्थिति की व्याख्या की है विद्या प्राप्ति धर्म आचरण योगाभ्यास के पश्चात अनुपश्ये थी अनुपाथित पीछे सत्य विद्या को प्राप्त करके धर्म आचरण करके योगाभ्यास करके पश्चात अनुपश्ये थी पीछे देखता ऐसा मत मानना जैसे कि गंगोत्री यमुनोत्री जहां भयंकर तूफान आया है आज तक भगवान के दर्शन करने काते है और वो चतुर्भुज मूर्ति है जैसी भी और वो सब मानते मूर्ती के दर्शन करना ही भगवान को देखना है ऐसा तेर चौद वर्षे बच्च पूच्छा हे पूचि जि वती बूढ़ या माता को पूछा जाए बूढ़े को पूछा जाए बूढ़े वहां चढ़ नहीं सकते उस पर या तो घोड़े पर चलते हैं या व्यक्ति की खींच पर बैठते हैं या एक चार पारी जैसी बना ली जाती है शव को जैसे ले जाते हैं ना मुर्दे को चार व्यक्ति हम देवर रखते हैं और बीच में बूढ़े और बुढ़िया को सुला देते हैं या बैठा देते हैं और चारों के चारों ऐसे चढ़ते हैं बुद्ध मही हे वृद्ध व्यक्तिहे है, है? मन के दर्शन उ बालको पूचो जाते हैं, माता पिताजी तेर चौद वर्ष को भी यही कहता मन के दर्शन कथं हा भगवान् का है मन्दर मे और भगवान् का है इ लम्बा इ चौडा है इो दर्शन विनय योगाभ्यास कि विनय धर्म आचरण कि और विनय विद्या के हो जाते हैं भारत के लोगों का दर्शन तो इतना सस्ता है इनका दर्शन है भगवान का दर्शन तो छू मंत्र से होता है तो ऋषि ने एक बात कही देखो भगवान का दर्शन तो होता है और सत्य विद्या को पढ़ता है व्यक्ति लंबे काल तक धर्म आचरण करता है सत्य का आचरण करता है फिर योगाभ्यास करता है यमनियम का पालन करता है इसलिए कहा अनुपच्य अनु कहते पश्चात इतने कार्यो को करता है वो भगवान को देखता है यह तू जो तो सर्वाणी भूतानी आत्मन एव अनुपश्य सभी भूतों को भगवान में देखता है और सर्वभूतेश आत्मा सभी भूतों में जनचेतन में भगवान को देखता है उसका परिणाम क्या होता है तत न भी चिकित्सकी एक बहुत बड़ी समस्या है वो क्या संशय संशयात्मक ज्ञान भयंकर समस्या संशय का एक क्षेत्र ऐसा है जो ज्ञान विज्ञान के लिए आवश्यक है यदि संशय न उठाया जाए तो ज्ञान विज्ञान की वृद्धि नहीं होती निश्चित बात है संशय उठाता जाता है व्यक्ति समाधान डूबता जाता है संशय उठाता जाता है और वह ज्ञानी बन जाता विद्वान बन जाता है। और संशय उठने के पश्चात यदि उसका समाधान नहीं कर सकता तो वहां वो अटल जाता है और विफल हो जाता है पर ये याद रखना सब जगह संशय उठाया नहीं जाता सब जगह संशय का समाधान भी नहीं हो सकता ये व्यक्ति संशय उ मे ये नहीं जान पा रहा आकाश गंगा में हारो आकाश गंगाओं में कितने किं चंद्रमा हैं ये मुझे संशय है तु केगे ये दूर कैसे हो दूरया म दूर छोडू अह लाख जनस जि दूरगा ये बेकार है वो हमारी बुद्धि समर्ध्ये पार संशय बिना हमारा काम चली असमाधान की सरीर मे की नाडिया है सारी मिला छोटी परि आनता बता अङ्को संशयि कल्याण भागी अङ्को संशय है नहीं? नहीं? नहीं नहीं पतानि सम हजार है करोड है एक लाख है, एक है ए, पता नी उपनितकारो की भाषा का भावनाता हय की नाडिया लगभ बहत्तर करो बहत्तर लाखा दश हा सो दश लगभ्य हृदय कि नाडियां बहत्तर कोड बहत्तर लाख दश हा ऐ प्रश्न उपनि और दूसीरि दिन आया प्रश्न तो वो जो है देखी नारियां इतनी है तो हमारे सारी से दी की कितनी है वो कहता है मुझे संशय है और ए, इसको मैं दूर कर, करना चाहता हूं मैंने तो ईडी से छोटी तक्का जोर लगाया है और इसको दूर कोई नहीं कर पा रहा कोई वैज्ञानिक भी नहीं, नहीं बता पा रहा कोई आयुर्वेद का आचार्य कोई डॉक्टर नहीं बता पा रहा और वो इसके ऊपर तर्म न लगाए फिर क्या लाभ होगा इससे है जी पता तो चलता नहीं तो इस प्रकार संशय का क्षेत्र व्यर्थ बेकार उठाना उठना बी है आोटी मोटी बाते जानी च ये अग्नि प्रधान अग्नि मुख्य उपधान ऐसा मनक च अचि चीज देचनी चेखराबन्ना या ते आनमाणु सनि कमाणु जोडे भगवान् ये, ये संशय अहं क्या बता पाया ऐे काने नाको ले लो रचना को ले ज्ञानजी के लो, लो, लो कर्मजी को ले लो सारे वैज्ञानो ने डीजे चोकिका लाया ये ज्ञानजया कि बिने परमाणु सनी आ बता स्यात् बेकार समोना तु संशय आपी आवश्यक हो, हो। परन्तु संशय का क्षेत्र जो है वो ये है कि मैं शरीर ही हूं या शरीर से अलग चीज हूं ये है संशय का क्षेत्र संशय का क्षेत्र यह है म परमात्मा का ही टुकड़ा हूं या परमात्मा से अलग हूं हाँ जी देविया रात्रि में तो हम भगवान का टुकड़ा है एक को छोड़िए और अब भगवन्त टुकडा इच्छा हो उपदेश भाषा दोषा तीन से चार पूा किं भगव हा हा जी हा जी हा चलता ग्यागव का टुकंश नी हम यदि उसका टुकड़ा होते तो उसके लिए लाला ही रहते हम अलग सीजें अपने कहा अब यह चीज अब इनको संशय हो गया अब मैंने जब यह बात कह दी क्योंकि बद का निर्णय था निर्णय गलत था इनका और संशय नहीं था इनको निर्णय तो था पर निर्णय गलत था अब मैंने भी ऋषोर से टोक दिया कि ये टुकड़ा नहीं है अब संशय हो गया एक कहता है टुकड़ा है दूसरा कहता है टुकड़ा अब ये संशय व्यक्ति जो रूक के खिड़ा करता है आगे नहीं बढ़ने देता अब मेरी एक राह देखो भाई आजकल लोग धन कमाते हैं दूध का व्यापार करते हैं कपड़े का व्यापार करते हैं कान खाने खोलते हैं अध्यापन करते हैं और देखा यह जाता है कि दूध में खूब पानी मिलाने वाला माला माल होता है और शुद्ध दूध बेचने वाला कंगाल होता है गलत भाव बताने वाला, गलत कपड़े का मूल्य बता के बेचने वाला खूब बने वा ग्राहको कट् कर्ता ठीक मूल्यो बता ीक ग्राहकोचीत है वाता नकलने वा पुस्तक भी नकल कता पा रिशीर्णता व सफल और जो ी साम न कवि न विफल न्यायालो एक झट बोल गिया अजय जीत झठे लोगो है अशयता का पता नी भगवान् है या नहीं अब वो भक्ति करे या न करे अब वक्ति समाप्त वो कहता है कि भगवान होता तो ये दूध वो पानी मिलाने वाले झूठे मुकदमे जिताने वाले जीतने वाले अन्याय से धन कमाने वाले डाका मारने वाले आतंकवादी धार्मिकों को बिना दोष के मार देने वाले इनका गला क्यों नहीं दबोच देता इनको मार क्यों नहीं डालता यदि भगवान है तो अन्यायकारी भी है सर्वशक्तिमान भी है अब ये तो नहीं है पता नहीं भगवान है या नहीं है अब भक्तिशाली समाप्त हो जाएगी कोई ध्यान नहीं करेगा वो व्यक्ति ऐसे झंझट में हो जाएगा आके तो ये संशय इतना गंभीर आगे बढ़ता है और आत्मा परमात्मा के विषय में संशय उत्पन्न होते रहते हैं और उन संशयों का यदि समाधान हम नहीं कर पाते तो साधना में हम सफल भी नहीं हो पाते इसलिए कहा ततः न भी चिकित्सकी जो व्यक्ति सत्य विद्या को प्राप्त करके धार्मिक बन करके योगाभ्यास करके भगवान को साक्षात्कार कर लेता है देख लेता है न भी चिकित्सक दी फिर संदेह को प्राप्त नहीं होता ईश्वर को जानने के पश्चात अपने विषय में ईश्वर के विषय में धर्म अधर्म के विषय मोक्ष और बंधन के विषय दुख और सुख के विषय में बुरे और अच्छे के विषय में ये आवश्यक जो विषय है हमारे लिए उन विषयों में संदेह नहीं होता तो मे तु सन्देह ने कहा, ऐसा व्यक्ति जो है वही वी को प्राप्त करता, इसलिए ह सभी भूतो में जड़ और चेतनों में ईश्वर को देखे जाने समझे और सभी सी को ईश्वर में देखे जाने समझे आप पढ़ें धर्माचरण करें योगाभ्यास करें इसके माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष करें और अपने संशय को समाप्त कर फिर अन्य लोगों के संशय को दूर करें हमारा यह धर्म आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है व्यक्ति या तो धर्म में पड़ गया या संशय में पड़ गया निर्णयात्मक स्थिति उसकी बिल्कुल विचलित हो चुकी है भ्रह्म मे पडना मिथ्या ज्ञान का हो अर्थात् ईश्वर है नह भ्रह्म पडा है या तो अथवा ईश्वर है पर चौथे सातवे असमानता कैलाश्रत पर्वत मेता क्षीरसागर मेता अवतार ले आता है। या इ भ्रह्म पडग या तु बिकुल में ईश्वर हि न भौतिक जगत् को आस्ति कहते ईश्वर मानने वाते है वो ईश्वर विषय मिथ्या ज्ञान ब्रह्म पर व्यक्ति आगे बो आज का व्यक्ति सी कार्यो विद्या पढने वा व्यापारा उपदेश दे वा अध्यापन गृहस्थ को चलाने वा संन्यासने वा बा प्रभा कि खाने पीने में और भौतिक चीजों में सुख है ईश्वर में कोई सुख की बात नहीं ये कुछ टै की बातें हैं सुनाने की बातें हैं प्रस्ताव पारित करने की बातें हैं इन लोगों के व्यवहार से जो होता है इसमें व्याख्या करने की अधिक आवश्यकता नहीं है एक सोचे से बालक को दे दो देखो प्रदेश में डॉक्टर इंजीनियर को देखो विद्वान को देखो प्रवक्ता को देखो लेत्र को देखो उसकी सारी योजना भौतिक सुख और सुख साधनों के लिए लगी हुई है ईश्वर के लिए कोई योजना नहीं ये ब्रह्म पर जो बचे हुए लोग रह गए आप जैसे ब्रह्म पूरे नहीं वो है वो कहां पर रहे जी वो संशय अब पता नहीं ये भौतिकवादी ठीक है पता नहीं ये ऋषि ठीक है में पढ़ाऊं अङ्ग्रेजी या गुकुल में वेद पढा पता नहीं कालेज का अच्छा काम है पता नहीं ग्रुकुल का अस्लि वेद को ईश्वरीय ज्ञान मन कर वेदों के आधार पर जो सत्य सिद्धांत उसको मान करके ऋषियों के ग्रंथों में जो सत्य सिद्धांत लिखे हैं आ, आत्मा परमात्मा के विषय में उसको सत्य जान करके हमको चलना चाहिए इसलिए संशय नहीं पढ़ना चाहिए यह संसार ऐसे ही चलता जाता है अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा पहले प्रलय था आज सृष्टि है अब प्रलय आएगा फिर सृष्टि होगी काल तक चलेगा, अनन्तर ते ग्या चार्ते हे धर चा जगा धनकी हानि मर लोग अपमान केगे ये चीजे सदा थी आ कल् भीगी ये तव रहेंगी, और मरंगे गी क्या आशीनकाल्ये उाने अस्तु य ग्राम